ठ चार किसकी जेब में क्या है राय साहब ये आपका झोला है क्या कहा अरे हाँ मेरा झोला है लाइए लेकिन मेरी घड़ी कहा है जेब में नहीं है ओह, यहाँ है मैं बहुत भुलक्कड़ हम्म और ये क्या है मेरी जेब में ये किसकी चुन्नी है रेशमी निशा की है शायद <laughs> अच्छा आपकी है अरे हाँ मेरी है लाइए पाठ चार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 चाय है वो किसका झोला है ये निशा की चाय है वो राय साहब का झोला है ये किसके समोसे हैं ये मेरी घड़ी है मेरा हलवा यहां नहीं है बोरिस की जलेबियां कहा हैं मेरी जेब में आपकी चुन्नी है अरे हाँ आपकी जेब में मेरी चुन्नी है